और बहनों कश्मीर में जो हो रहा है उसका आपको तो थोड़ा बहुत तो पता है जैसा मुझको भी है लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं हम सुनते हैं अखबारों में आई है चीज कि ऐसी भी बात चल रही है कि किसी को कश्मीर के बारे में जो हो रहा है उसका फैसला करने के लिए हम निमंत्रण दें तो उसके माने तो यह हो गई ना कि पंच को नियुक्त करें अगर ऐसा नहीं होता है तो एक है वो ही कह देता है कि बस आप आइए और कुछ देख ले फैसला करें तो मुझको ऐसा लगता है सही कि ऐसे क्यों और इस तरह से कहा तक हिंदुस्तान या यूनियन कहो और पाकिस्तान ये दोनों के बीच में कोई समझौता ही नहीं हो सकेगा और तीसरी ताकत आकर वो करे तो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो कश्मीर में ज़्यादातर तो मुसलमान हैं कश्मीर के कुछ दो हिस्से तो है ही नहीं एक कश्मीर की खीण है श्रीनगर का हो और उसके इर्द गिर्द में तो वहाँ तो मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है शायद पंचानवे से भी ज़्यादा उससे कम तो नहीं है जम्मू है तो वहाँ एक नहीं है अभी क्या है वो तो मैं नहीं जानता लेकिन जम्मू और कश्मीर एक ही चीज़ है उसके थोड़े हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं ऐसे टुकड़े करें तो हिंदुस्तान में कई चीज़ें पड़ी है कि जिसके टुकड़े ही होना चाहिए तब से हिंदुस्तान के टुकड़े ही हो जाते हैं दो टुकड़े हुए हैं मेरी निगाह में काफ़ी है लेकिन काफ़ी सी ज़्यादा है हिंदुस्तान एक है उसको दो कौन बना सकता है इंसान बनाने की कोशिश तो करें लेकिन इंसान उसमें सफल नहीं हो सकता है लेकिन बन गया है और बन गया क्योंकि दोनों ताकत पड़ी है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों ने कबूल कर लिया कहा अच्छा अभी हमारे करना चाहिए दोनों का सबब तो दूसरा रहा उसमें तो नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन दोनों के कहने से ही हो गया है तो हो तो गया ना अभी दोनों ने या तो किसी ने ऐसा तो तय नहीं किया कि दो का भाई पच्चीस टुकड़ा करो बीस करो तीन करो तीन भी नहीं हो सकते तो दो टुकड़े हैं तो फिर कश्मीर के टुकड़े क्या करना था कश्मीर के करो तो फिर दूसरी जितनी रियासत पड़ी है उसके टुकड़े क्यों ना हो तो, तो एक रहता है तो एक रहे तो भी मुसलमानों की तादत वहां काफी पड़ी है तो जो आज झगड़ा चल रहा है वो क्यों हो रहा है कहते तो हैं कि वो झगड़ा तो करते हैं वहाँ ट्राइब्स लोग आकर कर लेते हैं लेकिन अब भी जैसे वक्त जाता है तो पता चलता है कि वो ऐसी बातें नहीं है और आज तो मैंने कुछ पंजाब में अखबार तो निकलते हैं उर्दू में निकलते हैं तो मैं तो उर्दू तो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ तो नहीं लेता हूँ लेकिन समझ तो लेता ही हूँ और पीछे मेरे पास तो आदमी लोग तो पढ़े हैं तो मुझको सुनाया तो मैं तो हैरान हो गया और वो भी कौन से अखबार में जमींदार के अखबार में जमींदार चलाने वाले उसको तो मैं बड़ी अच्छी से पहचानता हूँ वो वो बोला है हाँ तो वो चलाते हैं और वो और वो तो बड़े आदमी हैं आदमी है और खिलाफत के जमाने में तो मैं उनको बहुत पहचानता था उस वक़्त भी मुझको कहना पड़ेगा कि उनकी जबान पर कोई काबू नहीं था लेकिन अभी तो मैं देखता हूँ तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया उसमें तो वो तो सब उसमें तो जाहिर खबर भी है कि जिसको आना है वो भट्टी में आ सकते हैं वो सब भट्टी में तो पीछे वो इस तरह से खुलम खोना होता है और कहें कि वो हमारा काम नहीं है पाकिस्तान सल्तनत कैसे पाकिस्तान हुकूमत कैसे कह सकती है इतना ही नहीं पीछे उसमें तो वो गालियाँ ही है डोगरा को गालियाँ है सिखों को गालियाँ है और सब ऐसा कि नहीं और उसको तो जिहाद है जिहाद किसको कहते हैं थोड़ा मुझको भी तो पता है वो तो मुसलमान हैं मैं तो हिंदू हूँ और इस इस सिलसिले में तो मुझको हिंदी हिंदू ही मानना चाहिए लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से जिहाद तो चल नहीं सकती है जिहाद चलाने में तो कुछ मर्यादा होती है कुछ उसमें तो संयम होता है यहाँ तो कोई संयम की तो बात नहीं है और उसमें गाड़ियाँ क्या देना था कुछ भी हो मैं नहीं समझता हूँ कोई तो का शिक्षण हो सकता है वो भी है लेकिन यहाँ तो मुझको इतना ही कहना है कि जिस तरह से उसमें मैंने पढ़ा वो होना नहीं चाहिए और मैं तो उनको भी कहूंगा वो हमारी पुरानी पहचान है उस उस उस जरिए से के इस तरह से करते हैं तो क्या आप यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख वो अलग अलग ही रहना चाहिए और मुसलमानों को हिंदू को और सिखों को काटना ही चाहिए ये हो सकता है हो सकता है तो पैसे हमारा फर्ज क्या है हिंदू का और सिख का उसको हमारे सोचना है वो तो मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ आज तो मैं दूसरी ही बात करना चाहता हूँ तो वो तो है लेकिन यहाँ हम देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान उसके बीच में कुछ समझौता रोज मरोज़ कुछ न कुछ ज़्यादा हो रहा है ज्यादा अगर एक तरह से समझौता होता है काश्मीर में कुछ नहीं होता है तो ये कहने से क्या फायदा है इतना चलता है और पीछे देखता हूँ कि वहाँ से है, वो वो वो सरहदी सूबे से है, उसके जो जो प्रधान है वो भी ऐसी ही बात करते हैं कि वो कोई खुफियातों से भी नहीं चलता है खोलम खोलना वो वो सब करते हैं ऐसा होता है तो वो तो वैसे तो इसका मतलब ही हो गया है कि पाकिस्तान की चढ़ाई वो काश्मीर पर चल रही है और हिंदुस्तान का लश्कर तो वहाँ गया है तो वो तो किसी पर चढ़ाई करने के लिए तो नहीं गया है वो तो गया है यहाँ क्योंकि वो महाराजा साहब ने लिखा और शेख अब्दुल्ला ने लिखा शेख अब्दुल्ला उसको मेरी निगाह में तो सच्चा महाराजा तो वो है क्यों कि वो मुसलमानों को सड़ा है सब मुझको सुनाते हैं जितने जाते हैं वो के हजारों मुसलमान उन पर फिदा है उसको कहते हैं कि शेर काशी है ऐसा कहो कि वो तो निकम है ऐसा कहना वो भी तो कोई अच्छा तो नहीं लगेगा और वो घुलम खुला कह रहा है कि मैं तो मुसलमान हूँ है, है मुसलमान लेकिन मैं ऐसा मुसलमान नहीं हूँ कि जिसके नजीक सिख वो अलग है हिंदू अलग है या तो वो दुश्मन है उनको सबको रख के वो बैठा है एक बात हो गई है वो हम जब गुना करते हैं उस गुनाह को हमारे कबूल कर लेना ही चाहिए और हमने छोटा गुना किया है तो उसको बड़ा करके देखना हम देखें देखें तब दुनिया के निगाह में हम छोटे नहीं बनते हैं बड़े बनते हैं तो मैं ये कबुल करना चाहता हूँ कि जम्मू से हिंदू और सिख और पीछे बाहर से आए उन्होंने या तो वहाँ रहे उन्होंने महाराजा ने किया या तो या तो उसका प्रधान उन्होंने किया उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ मैं तो ये कहूँगा कि महाराजा वहाँ आज महाराजा पड़े हैं तो वो कश्मीर में कोई भी गुना करता है तो उस गुनाह उनको कबूल कर ही लेना चाहिए नहीं तो पैसे महाराजा मिट जाना चाहिए और आज तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो जैसा इंग्लैंड का राजा है ऐसे महाराजा है, महराजा हुए यहां के हिंदुस्तान के वो, वो तो इंग्लैंड का राजा है तो इस तरह से जब तक चलता है तब तक तो, तो सब जिम्मेदारी उन रहती ही है तो मैं कहूँगा पे उन पर उनके क्षण पे वो जिम्मेदारी रहती है और कम नहीं है क्योंकि कहते हैं मैं मानता हूँ वैसा हुआ है क्योंकि बहुत मुसलमान कहते हैं हिंदू कहते हैं सिख भी कहते हैं सब जितने मुझको मिले हैं वो कहते हैं कि काफ़ी लोगों की कत्ल हो गई है मुसलमानों की तो पैसे हम गुनेगार बने महाराजा गुनेगार बने लेकिन वो कतल शेख अब्दुल्ला ने तो इतना ही नहीं उन्होंने तो जहाँ तक सब लोगों को बचा सकता है बचाने की उन्होंने कोशिश की है जम्मू भी चले गया है जम्मू में जाकर उन्होंने तो सब हिंदू थे सिख थे सब कोई थे उनके साथ में उन्होंने भेष कर तब मैं ये कहता हूँ कि वो कश्मीर वो हुकूमत में राजा तो हिंदू है राजपूत है वहाँ डोगरा पलटन पड़ी है तो वो डोगरा के लिए भी तो उसमें काफ़ी गालियाँ लिखी है तो कहो कि उन्होंने वो गुनाह किया है तो उनको हटा दो वो मैं समझ सकूँगा महाराजा बेच जाए वो भी मैं समझ सकूँगा लेकिन कश्मीर ने कश्मीर के मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है क्या मुसलमानों के सामने जिहाज चल रही है ये सब समझने की बात है तो मैं इतना दोहरा करके ना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान हुकूमत को भी बड़ी अदब से कहना चाहता हूँ और उनका दोस्त की हिस्सा से कहना चाहता हूँ दुश्मन तो मैं किसी का नहीं हूँ और उनका क्या मैं दुश्मन बनने वाला हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपके हाथ में इस्लाम पड़ा है और आप कबूर कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अभी पाकिस्तान में इस्लामी ताकत पड़ी है क्योंकि उसमें इतने आदमी पड़े हैं इतना बड़ा मुलख है है तो उसका फखर तो रखो लेकिन तब रख सकते हैं कि जब उस हुकूकमत में एक भी हिंदू है एक भी सिख है कैसा भी गुनहगार है तो भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए उनकी रक्षा होनी चाहिए लेकिन आज तो उससे दूसरी चीज में पाता हूँ मैं इसलिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को मिलकर तीसरी ताकत की हमें क्या परवाह पड़ी है और तीसरों को हम क्यों बुलावें आपस आपस में बैठकर फैसला कर लें वो कहीं कहीं वो तो वो पीछे तो शेख अब्दुल्ला भी उसमें से निकल जाते हैं शेख अब्दुल्ला रहेंगे क्योंकि कश्मीर पड़ी है लेकिन ये ये मामला तो पीछे हो जाता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तो दोनों को आपस आप बिजकर बेच कर उसको तय कर लेना चाहिए और तय करें वो वो भरे अपने आप जिसको वो आर्बिटेक्चर बनाना चाहते हैं लेकिन आपस आपस में इसे बनावे तो तो सी जाकर तो नहीं हो गई वो भेजकर फैसला कर ले वो वहाँ के प्रधान आते ही हैं हमारे प्रधान ही वो दोनों मिलते भी हैं बात भी कर लेते हैं क्या बात करते हैं वो आप क्या जाने मैं कुछ जानता हूँ तो भी बहुत कम सब तो नहीं जानता हूँ मैं मैं बेचता नहीं तो मैं तो वो दोनों को कहूंगा कि आप ये कोशिश तो करें कि आपस आपस में बेच कर इसका फैसला करें महाराजा है उसको तो इसमें से निकाल देना चाहिए निकाल देना चाहिए मान मैं नहीं कहता हूँ कि महाराजा को मजबूर करना है या तो उसका प्रधान है उनको भी मजबूर करना है लेकिन वो समझ जाए कि आज हमारे सर पे ये आतो गया है कुछ भी हो तो भी काफी तादाद में मुसलमान को घट डाले गए हैं और पीछे वहां तो मुसलमान औरत थी उसकी भी तोहिन की गई उसके साथ बुरा बल्टा भी हो गया वो कबूल करने में तो कोई गुना होता नहीं जो कबूल कर लेता है अपना गुना तो पीछे वो उसका गुना को बढ़ाता नहीं है उसको कम कर लेता है तो महाराजा ये कह दी और मैं तो महाराजा से महाराजा से भी मिला हूँ उनका प्रधान को भी मिला हूँ तो मैं तो उनसे उन भी बड़ी अदब से कहूंगा कि आपका आज यही हो गया है कि एक तो आप कह दें कि भाई ये हुकूमत तो मेरी नहीं है ये हुकूमत तो मुसलमानों की है और मुसलमान जो कुछ करना चाहे वही कर सकते हैं और ऐसा वो कह दें और कहें कि मुझको करना ही नहीं है कुछ मेरी परवाह मत करो लेकिन यहाँ की यहाँ जो इतने मुसलमान पड़े हैं हिंदू पड़े हैं सिख पड़े हैं वो सब की कश्मीर है मेरी नहीं है तो उनके लिए तो आप इसको तो मिटा दो और जो चढ़ाई करते हैं किस बात करते हैं तो महाराजा उसमें से निकल जाते हैं प्रधान निकल जाता है शेख अब्दुल्ला रहते हैं जब तक वो वहाँ वो आर्जी हुकूमत बनाकर बेच गए हैं और वहाँ सब इंतजाम करते हैं उनके खातर वो सब सब लश्कर चला जाता है तो पीछे वो तो है उसमें तो उसको मिलकर सब मिलकर ऐसा तय कर लें कि हम आपस में बैठकर फैसला करेंगे ये अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान का भला है हिंदुस्तान का तो इसमें कोई भला नहीं है ऐसी तो बात नहीं हिंदुस्तान ने कोई मुसलमानी सल्तनत पर चढ़ाई की है हकूमत पर ऐसा भी नहीं है न कोई महाराजा को मदद देने के गया है ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि आज तो जो हमारी हुकूमत है उसने जितना किया है उसमें ये नहीं है कि महाराजा हो तो राजाओं का लिए लेकिन रैयत के कारण है और रैयत के कारण वो राजाओं के साथ भी फैसला कर लेते हैं वो तो एक दूसरी बात हो गई लेकिन उनकी निगाह में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनती है वो दूसरा काम ही नहीं कर सकती है कि तो अच्छा राजाओं को बचाने के लिए कर, करते हैं राजाओं को ट्रस्टी समझकर वो कर सकती है इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनकी उनका ये धर्म हो जाता है कि इस तरह से वो करें इस तरह से अगर करते हैं तो आज जो ऐसा जहर फैल रहा है वो फैल उसमें से निकल जाते है एक बात कहकर मैं खत्म करूँ क्योंकि तो अभी तो दो मिनट रही है बाकी पंद्रह मिनट होने में तो यहाँ एक उर्दू अखबार अखबार ने कहो उसको तो मैगजीन है बड़ा मैगजीन है उसमें एक चीज लिखी है उसको बड़ी चोटती है उसमें क्या लिखा है वो तो शेयर है में तो वो तो वो तो मुझको तो कंठ तो है नहीं तो मेरे पास मैं को याद तो नहीं रख सकता हूँ लेकिन उसका सार तो मेरे पास है उसमें लिखा है कि हाँ, सब की ज़बान में आज तो सोमनाथ पड़ा है ठीक कहते है लेकिन इसमें तो जो चीज आती होता है तो वो कहते हैं कि अगर मिलत को वो सोमनाथ का आज जो होता है उसका पीछे बदला लेना है आज जो हो गया है वो तो पर हो गया है ना हो गया तो उसमें उसमें तो हिंदू भी है भी है मुसलमान सब साथ मिलकर वो काम हो गया है। कैसे कैसे इस इस हो गया कैसे तो कैसे हुआ नहीं मैं छोड़ना चाहता इस तरह से कहते हैं कि इसका अगर करना है तुम्हारे तो पीछे घर से कोई दूसरा नया घर भी को आना चाहिए ये बहुत बुरी बात में समझता हूँ और यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा किसी भी मुसलमान की कलम से वो निकलना नहीं चाहिए निकलता है तो एक तरफ से हम दोस्ताना चोर से चलने की कोशिश करते हैं मैं तो, तो मेरा मेरी जान तो उसमें मैंने फिरा कर दी है कि यहाँ मरूंगा या तो करूँगा उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि तो वो कोई कोई बुरा करे इसलिए मैं कोई थोड़ा बुरा कर सकता हूँ मेरे सामने तो बुरा का बदला लेना है बुरा का का वेर भी लेना है तो भी मैं तो सिर्फ भलाई से ही कर सकता हूं लेकिन तो वो वो मेरे दिल में जो भलाई भरी है उस वास्ते मैं आपको बताना चाहता हूं आपको मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इसमें से आप गुस्सा करें लेकिन आपको तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा लिखने वाले हैं तो आप उससे बहक न जाएं आपने तो पढ़ा भी नहीं है मैंने तो पढ़ा आज पढ़ा तो उसमें ये लिखते हैं तो वो ने तो बुराई थी जो बुराई की उसको याद आज करोगे और अगर आज याद करो तो तो पीछे वो काम चल रहा है तो लोगों को भी कबूल करना है मुसलमानों को भी कि जो चीज़ इस्लाम में हो गई है राजा लोगों ने की और सबकी सब भलाई ही नहीं की है भला बुरा सब करते हैं हिंदू राजा इतने हो गए वो भी भलाई करते हैं बुराई करते हैं मैंने काश्मीर के के की बात कहली पटियाला की मुझको सुनाओ तो मैं कबुल कर लूंगा कि पटियाला ने वो सिख स्टीट जितने उन्होंने बड़ा गुनाह कर लिया है इतनी तादाद में मुसलमानों को हटा दिया मार डाला वो इसी क्या फायदा भला हो सकता है तो वो बुराई को बुराई कहो भलाई को भलाई कहो तब तो काम निपटता है अगर ऐसा करें और यहाँ मुसलमान ऐसा करें लड़कों को ऐसा सिखा दें सबको कि हाँ उसके लिए हमारे मोहम्मद गजनवी आना चाहिए तो गजनबी आता है तो उसका मतलब ये हो गया कि सारा हिंदुस्तान को भी खा जाओ और हिंदुस्तान को खाकर किसी हिंदू का नाश करो तो वो कौन बदलाश कर सकेगा इसलिए मैं तो कहूँगा कि मेरी पंद्रह मिनट तो हो गई तो मैं ख़त्म करता हूँ लेकिन ये समझने की बात है और इसलिए वो समझने के कारण मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो गुस्सा करने की बात नहीं है लेकिन दोनों सल्तनत तो मिलकर कुछ काम कर, कर सकती है तो उनका करने का धर्म है